श्रीमद देवी भागवत महात्मा महान तप व्रत तीर्थ दान नियम हवन और यज्ञ आदि करने पर भी मनुष्यों को जो फल दुर्लभ रहता है वह भी नवाह यज्ञ से सुलभ हो जाता है अतः देवी भागवत सर्वोत्तम पुराण माना जाता है धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह सर्वोपरि साधन है सूर्य के कन्या राशि में स्थित होने पर आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि के दिन देवी भागवत की पुस्तक सोने के सिंहासन पर स्थापित करके भक्ति पूर्वक योग्य ब्राह्मण को दान करनी चाहिए ऐसा करने से वह पुरुष देवी का भाजन होकर उनके परम पद का अधिकारी बन जाता है जो पुरुष देवी भागवत के एक श्लोक अथवा आधे श्लोक का भी भक्तिभाव से नित्य पाठ करता है उस पर देवी प्रसन्न हो जाती है महामारी हैजा आदि भयंकर बीमारियाँ तथा अनेकों उत्पाद भी देवी भागवत के श्रवण मात्र से समन हो जाते हैं पूतना आदि बाल ग्रह कृत तथा भूत प्रेत जनित जो भय है वे इस देवी भागवत के श्रवण से पास भी नहीं फटकता भक्तिपूर्वक देवी भागवत का पाठ और श्रवण करने वाला मनुष्य धर्म अर्थ काम और मोक्ष के फल का अधिकारी हो जाता है भगवान श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए चले गए बहुत समय तक नहीं लौटे तब वसुदेव जी ने यह देवी भागवत पुराण सुना इसके प्रभाव से उन्होंने अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण को शीघ्र पाकर आनंद लाभ किया था जो पुरुष देवी भागवत की कथा भक्ति के साथ पढ़ता और सुनता है भुक्ति और मुक्ति उसके कर्तलगत हो जाती है यह कथा अमृत स्वरूपा है इसके श्रवण में अपुत्र पुत्रवान दरिद्र धनवान और रोगी आरोग्यवान हो जाता है जो स्त्री बंध्या काक बंध्या और मृतबत्सा हो वह भी देवी भागवत की कथा सुनने से दीर्घजीवी पुत्र की जननी बन जाती है जिसके घर में श्रीमद देवी भागवत की पुस्तक का नित्य पूजन होता है वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है वहाँ रहने वाले लोगों के पास पाप नहीं टिक सकते जो अष्टमी नवमी अथवा चतुर्दशी के दिन भक्ति के साथ यह कथा सुनता या पढ़ता है उसे परम सिद्धि उपलब्ध हो जाती है इसका पाठ करने वाला यदि ब्राह्मण हो तो प्रकांड विद्वान छत्री हो तो महान सूरवीर वैश्य हो तो प्रचुर धनाढ़ और शूद्र हो तो अपने कुल में सर्वोत्तम हो सकता है